लिखते हैं कि ये चरण धूल की महिमा बड़ी भारी जो भगवान के निज जन हैं उनकी चरण धूलि सहज में नहीं मिलती है मिलती है तो वो धूल के रूप में भले मिल जाए वो भक्त चरण धूलि के रूप में नहीं मिलती उसमें भक्त भाव की आवश्यकता है और भक्त भाव की जहां पर ए, भक्त भाव जहां पर उदय हो जाता है वहीं पर वो चरण विशेष काम करती है तो ये इनके मन में भक्त का भाव पैदा हो गया इन्होंने सोचा कि कितने धन्य हैं नंद बाबा और यशोदा मैया ये ब्रज के लोग जिनके गोद में और जिनके साथ स्वयं भगवान बालक बने हुए खेल रहे हैं इनको कह दिया था योग माया ने कान में विश्वकर्मा के कि तुम जहाँ जा रहे हो वो कोई मामूली काम नहीं है बता दिया कि ये जो अनंत विश्व पालक हैं सारे अनंत विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान वे वहां पर छोटे से बच्चे बनकर बालक बनकर खेल रहे हैं तो पूछा किनके बालक का आनंद के बालक यशोदा के बालक और उन सखाओं के मित्र तो इनके मन में बड़ी भक्ति पैदा हो गई तो इन्होंने आते समय भी किया और जाते समय इन्होंने वो शिविर पर जाकर नंद बाबा खे और चरणों की धूल में लोटने लगी विश्वकर्मा लोटे कि बस ये चरणों की धूल प्राप्त हो जाए तो लोट करके प्रणाम किया प्रणाम कर करके वहां से गए और ये सारे मंदिरों पर नाम लिख गए कौन किसका है यानि येषा मंदिरानी तन नाम लिलेख स मुदा युक्त विश्वकर्मा शिष्यक्ष निद्रेशम निद्रितम नत्वा प्रयो स्वायम मुने सबके नाम लिख लिखा करके हाँ ये प्रणाम करके सबको नींद में ही छोड़कर ये अपने चले गए इधर अब प्रेरणा हुई मुर्गे के मन में प्रेरणा की तो मुर्गा बोला योग माया की प्रेरणा से ही बोला नहीं तो यहाँ पर मुर्गे भी सारे जिद्य तो हैं तो मुर्गा बोला बड़े भागी भी हंगम कहा वो मुर्गा भी कितना बड़े भागी जो सेवा में सन्नद्ध है ये जगाता है ना मुर्गा बोलकर जगाता है तो मुर्गे को ये सेवा प्राप्त हुई इसका बड़ा सौभाग्य तो मुर्गा बड़भागी मुर्गा बोल उठा बस जहाँ तो वो योग यु, यु, माया ने तो अपना प्रभाव हटा दिया था ना जब तक वो विश्वकर्मा आदि वहाँ शिल्पी रहे तब तक तो योग माया ने सबको सुना रखा था अब योग माया ने अपना प्रभाव हटाया कि मुर्गा बोला और मुर्गा बोलते ये सब के सब जाग गए अब इनके इनके नक्शे में तो वो छकड़ों की बनी हुई नगरी थी वो जो की जो तो थी अब इन्होंने देखा नंद बाबा ने कर, ये क्या है ये ये हमारे ये छकड़ों के पीछे और आगे और आसपास ये कितने महल खड़े हो गए और क्या क्या हो गया और सब पर नाम लिखे हैं ये नंद बाबा का महल है ये उपनंद का महल है ये उसका महल है सब ब्रज सब गोपों के नाम अलग अलग इतने भवन बन गए तो ये देखा ये क्या हो गया तो ब्रजेश्वर के मन में कोई आश्चर्य नहीं आया उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं ये तो गड़गमुनि कह गए थे ना इसमें बच्चे में नारायण के समान गुण हैं तो समान गुण का यही अर्थ है कि नारायण की उपासना जो होती रही है वंश परंपरा से तो नारायण ने कृपा करके ये बच्चा दिया और कृपा करके ये अपने गुणस में दिए उन्हीं ने कृपा करके ये सब बसाए दिया ये नारायण की कृपा से ये सब हो गया और कोई बात नहीं मन में उनके कोई बात खास आये नहीं बोलिए नारायण की माया से सब कुछ हो जाता है वो जब चाहे शो कर रहे तो नारायण की कृपा से ये सब बन गया है कोई बात नहीं ब्रजेश्वर की आंखों में नारायण के प्रति भक्ति के आंसू आ गए कि नारायण की बड़ी कृपा है देखो ना आगे से आगे नारायण सब काम किये रखते हैं और हमने तो नारायण को कहा भी नहीं था कि इतना नगर बना दू पर वो नारायण तो मानते नहीं न उन्होंने उनों सब बना दिया तो अब बोलिए सबको स्थान दो तो अब सबको साथ लिया और सब नाम पढ़ पढ़ के भ्रामम भ्रामम तगरम दर्शन दर्शन गृहम गृह पाठम पाठम च नाम सर्वेभ्यो निलयम ददों का वो कोलहार सब को सब नंद बाबा के साथ हो रहे नंद बाबा ये नए नगर में सब लिए घूमने लगे और नामों को पढ़ पढ़ के बोले तुम्हारा घर भैया ये तुम्हारा घर तुम इसमें आओ तुम इसमें आओ तुम इसमें आओ इस प्रकार से सबको घरों में घर, घर बसा दिया तो अब ये कन्हैया जागे ये जागे और ये चिकित्सक देखने लगे बोले मैया मैं जाता हूं अरे बोले लाल जरा सा अभी तो रात है अभी तो दिन उग नहीं पूरा अभी जरा सूरज जरा चढ़ने दे तो बोले ये बाबा बाबा सब देखो जा रहे है नार हल्ला मचार ये देखो ना बाहर क्या चमक रहा है बड़े बड़े ये मकान दिख रहे हैं तो ये सब क्या बन गया है ये कोई चंद्रमा की रोशनी फैल रही ये क्या है कोई तो मैया बोली बेटा जरा ठहर जा थोड़ा सा दूध उध पी ले फिर तुझे साथ लेके मैं चलूंगी और अपने सब साथ देखेंगे दाऊदी भी जाग गए दाऊदी बोले मैया तो देर लगाती है हमको जल्दी जाके देखना है माने नहीं तो मैया ने दोनों को उठाया गोदी में बेचारी <laughs> बूढ़ी मैया दोनों को उठा करके और दरवाजे पर अभी तक ये तो छकड़ो में है ना छक, ये तो घरों में भी गए नहीं वहीं सोए हुए थे उन्ही महलों में तो ये बाहर आए, बाहर आकर के इनको दिखाया सब। यूं देखें, देखें। बोले तो ये तो बड़ा सुंदर मैया महल अपना है बोले <laughs> आमहारा ये, तो ये बेटा तुम तो बड़े प्रसन्न हो गए तो बोले मैं मैया दूध तो पियेगे जरा सा ठहर जाओ तो बच्चे इकट्ठे हो गए सुबह सुदाम में सब सब तो सबको ले करके और ये घूमने जाने लगे तो मैया बड़ी फैल जाओ अब मैया माने नहीं तो रोहिणी मैया गई अंदर से दो खिलौने लेकर के आए बड़े बढ़िया खिलौने ला करके उनको दिए कि देखो ये ये ये, ये खिलौने भी नए हैं और ये भी चलने वाले हैं चलने वाले खिलौने रहे ये यांत्रिक मांतरिक नहीं मांत्रिक सब भगवान के खिलौने रहे दिव्य ये तो कल से चलते हैं वो चेतनता से चलते थे अपने आप ये खिलौने बन के देवता आ गए खिलौने बन के देवता आ गए चलो उनके हाथ में खेलेंगे मौका लगेगा ना ऋषि मुनि खिलौने बन के जड़ खिलौने बन के आ गए बोले वो हाथ मिलेंगे हाथ मिलेंगे ऊंचा नीचा करेंगे हमको खिलाएंगे हमको तो ये देवता के रूप से तो हम कर नहीं सकेंगे देवता के रूप में तो कहीं हमको देख करके वहीं उनको देख करके डर से गए एक बार पैरवर नहीं छूने दिया मणिगिरी नलकुबर मणिग्री को नहीं छूने दिया पर फिर छुआ उन्होंने बिचारों ने लेकिन सब बच्चे तो डर ही गए मिले देवता लोग अगर देवता के रूप में आ जाएंगे वो तेज पुंज तो ये बच्चे डर जाएंगे ये श्याम श्याम तो पहचान पर वो डर जाएंगे तो इनके खेल में भंग हो जाएगा इसलिए देवता आसली रूप से नहीं आते देवता आते हैं सब अलग अलग जड़ रूप धर करके कोई कुछ बनता है फिर तो चेतन भी बनते हैं तो कोई तोता मैना बनते हैं कोई कौवई बन जाते हैं जूठ ले जाने के लिए इस प्रकार तो खिलौने जब ला के दिए तब ये दोनों अंदर गए ले गए तो अब, अब, अब महियाने दोनों का श्रृंगार किया सजाया दोनों को और फिर मैया दोनों को कलेवा करवाया अब ये इनको तो आज कलेवे मरस नहीं है इनको तो आज नगर देखना है उधर जल्दी लगी हुई दोनों भाई अब निकले और निकल निकल, निकल भर सब कोई इकट्ठा कर लिया तो बोले भैया क्या करें आज की योजना क्या बोले आज तो गोवर्धन के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूना चल कर बन गई योजना तो पैर तो सब यमुना तट पर आए वहाँ से योजना बनी तो वृंदावन की शोभा देखते हुए दिनराज की शोभा देखते हुए राम श्याम पहुँच गए अब अब देखते देखते बोले भैया हमारा तो मन भरता ही नहीं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिच वीक्षाशीन उत्तम प्रीति राम माधव योर नृप भागवत कार्क ने कहा कि ये नवीन नगर इतना आनंद वर्धन हो गया कि रातुरा किसने बना दिया ये तो बड़ा सुंदर बन गया तो देखते देखते थके, थके नहीं और थक जाए तो बलालीदास की पुष्टि के मान इनके लिए नई चीज बन गई कभी जिसने देखा नहीं हो कभी किसी ने कोई नई चीज देखी नहीं हो देखने को मिल जाए तो वो जैसे चमत्के तो हो जाए चकित हो जा की क्या है तो ये ये मानो अभी तक वहाँ रह करके आए हैं ना वहाँ भी सब वैभव तो आ गया था गोकुल में पर ये नवीन निर्माण नहीं हुआ था तो ये तो ये दिखाते हैं हम छोटे से बच्चे तो कहीं कहीं कुछ देखा तो है आज ये नई नई चीज देखने को मिली तो ये सब सब लीला रसमत और अपनी रचना है सब रचना की कौन सचने वाला है अपनी रचना में आप भूल गए आप भूल गए ये कहते हैं कि भई ये राधा राधा कहां से आई तो ऐसा कह ऐसा कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण के मन में आई कि भई हमारा रूप को हमें दिखता नहीं और दर्पण वर्गन में कभी देख लेते हैं तो प्रेम तो बजता नहीं तो हमारे रूप को देख करके और ठीक ठीक कोई समझे उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो ऐसा अनुभव हम करें तो कैसे करें तो राधा बन गए अपने सौंदर्य का अनुभव करके रसमय जीवन बनाने के लिए राधा बन गए ये राधा तत्व है श्री कृष्ण ही रसमय दर्शन के लिए रसमय रस आसाधने के लिए राजा बन गए तो इसी प्रकार यहाँ ये तमाम जितना ये निर्माण हुआ महलों का और नगर का वृक्षों का पौधों का पत्तों का पुष्पों का पल्लवों का बिहंगमों का पक्षियों का ये सब हुआ इनसे ही पर अपनी शोभा देख करके आप चकित हो गए ये और बड़े भारी उलझ गए देख देख करके बोले मैया ये तो बड़ा मैया हुआ है मैया आज तो बड़ा बड़ा सुंदर देखा मैया से तो कभी देखा ही नहीं हमने ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं सुनी नहीं मैया हमें तुमने तो, तो बताया नहीं कि जगत में ऐसी चीज भी होती है और आज तो हमने देख लिया मनिन जट सब भूमि गुलम तरुलता सुछ मत धवल धौर हर उच्च स्वच्छ कलशा नभ चू मत झंझरिन झलक अपार द्वार पट मनिन पटल कर फटिक चटक हटने चार चौध अटन पर धनी मान विपुल वृंदा विपुल अर्ध चंद्र समु सचिव मन रमी राम घन श्याम इच्छा माया रच इस प्रकार से ये दोनों रम गए उसमें वृंदावन में अब एक दिन की बात है अब अगला अब इनका वन का शुरू होता है तो वन के पहले ही कोई पीछे मानते हैं इनका वंशीय वादन शुरू हो गया तो इन्होंने सुना एक दिन एक दिन इनको कहीं बंसी की ध्वनि सुनाई दी। तो बंसी की ध्वनि सुनाई कैसे दी क्या दी तो ऐसा कहते हैं कि ये सो रहे थे और सोते हुए ही इनके ही मुख से एक राग निकली इनके मुख से एक रागिनी निकली तो ये जाग गए और मैया से बोले अभी जो गा रहा था सुना मैया बोली अरे लाला तू ही तो गा रहा था बोले मैं तो सुना था मैं कहा गा रहा था तो बोले वो बाजा था बाजा बोले क्या बाजा था तो मैया ने कहा अरे बंसरी थी बंसरी तो बोले मैया बंसरी मंगा दे तो मैया ने बंसरी मंगा दी बनवा दी एक तो ये सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये उन्होंने बंसरी की शिक्षा कब किससे ली ये तो इनके इस जीवन में तो बात आती नहीं नाचा तो पीछे सीखेंगे राजाजी से पर इस जीवन में तो इनको इन्होंने बंसी कभी किसी से सीखी नहीं लेकिन अब बंसी जब इनके पास आ गई तो लगे बजाने अब नन्हने से बच्चे ही इन्होंने शुरू कर दिया बजाना अब इनकी बंसी जब बजने लगी तो बंसी में अब इनका सुर आ गया किसी गायक का सुर नहीं है ये ये जहां से साय माधुर्य की सृष्टि होती है जो माधुर्य का अनंत समुद्र है उस अनंत समुद्र में से माधुर्य निकला इनकी वाणी में होकर इनकी वो, इनके सुरों में होकर और वो सुर भर गया बंसी में तो महाराज सहसा लिखते हैं कि मानो अमृत का प्रवाह अमृत की बाढ़ आ गई और सारे बजवासी उसमें निमग्न होकर सबको तो सुनाया अरे कहां बजती सबकी चेतना विलुप्त हो गई निर्णय नहीं कर पाए कि क्या बज रहा है तो कुछ गोप सुंदरियों ने देखा वो देखती रहती थी उन्होंने जरूर देखा कि ये पीली पीले पीले फूलों की एक झुरमट है उस झुरमठ में कुछ ये बालक जो हैं ये आनंद के मारे नाच रहे हैं तो इनका नाचना देख करके उन्होंने कान लगाया तो आवाज उधर से आती दिखाई दी तब ये गोपियां धीरे से गई और जा करके यूँ झाका देखा तो मालूम हुआ कि ये तो जशोदा के नीलमणि ही ये अपने लाल लाल होठों पर अधरों पर और ये हरे बांस की बंसी रखे बजा रहे तो अब इनका रहस्य मालूम हो गया कि तो यही बजाता पहले चुपके चुपके बजाया करते और झुरमठों में छिक पर बजाया करते फिर तो सखाओं ने जाना तो उनके सामने खुल गए अब सखाओ ने जान लिया कि ये सखियों ने गोपियों ने जान लिया कि तू इनकी बंसी है तू वे खड़ी खड़ी देखती रह गई बंसी की ध्वनि में देखती रह गई अब कहते हैं भाई ये बंसी का महात्म कहते हैं बंसी का महात्मा ये श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की बंसी का महात्मा पहले पहले उसके बाद तो फिर ये ये बंसी रिजर्व हो गई फिर जब बजी तत्व तो तो तो नहीं हुई उसके बाद तो इस बंसी पर अधिकार हो गया केवल ब्रजवासियों का ही यहां तक हो गया कि बंसी ले जाकर बंसी ले जाने नहीं दी इनको मथुरा में बंसी और मयूर संदेखा ये दो चीज ही रही ये नहीं ले गए साथ मोर मुकुट और बंसी ये दो पहचान है ब्रज के ठाकुर की ये बच्चे पहचान लेते हैं बोले बोले ये ये ये, ये राम है और ये कृष्ण है कैसे बोले इसके हाथ धनुष इसके हाथ में बंसी और मोर मोर मेरचंद्र का तो ये बंसी के ध्वनि पहले तो नहीं हुई नहीं के अगले ब्रह्मांड व्यापी नहीं तो ये ऊपर उठी ऊर्ध्व लोकों में गए नीचे तमाम पाताल में गई सारे जो बादलों के समूह से ये अवरुद्ध हो गए और स्वर्ग में गा रहा था तुम्बुरु तुम्बरू गा रहा था गंधर्व तो उसकी दशा विचित्र हो गई वो देखने लगा आश्चर्य में कि ये कहां से ध्वनि आ रही है बाबा ऐसी उन्मद नाद जो नाद उन्मत्त कर दे जिसके कान में प्रवेश करते ही शरीर में पागलपन जाग जा इस प्रकार का तो ये तुम्बरू महाराज गा रहे थे गाते गाते ये मूर्छी थो गिर पड़े भाई ये तो गायक थे गाना वाना जानते बजा जानते इस, इस कला के निपुण बोले नहीं सनक संदन बैठे ध्यानस्थ थे समाधि लगाए बैठे थे सनक्षन आदि ऋषि ये मुरली की ध्वनि पहुंची उनके कानों में गई कि उनकी समाधि टूट गई इनकी समाधि लग गई उनकी टूट गई और वो दक्षिप से हुए इस मधुर ध्वनि में इधर उधर वो डूबने उछाने लगे ब्रह्मा जी कुछ वेदों का अर्थ कर रहे थे जरा संकोच आ गया संकोच आ गया तो निकाल के जरा छिपाने लगे लोग नहीं करिएगा बजा बजा तो बड़ा मजा आता है बजा इतने में बजरानी भी आ गई बजरानी भी कैसे आई नंदरानी की ये अपना काम में लगी थी और इसके कानों में जब ये मोहन ध्वनि गई तो ये भी इसके इसके मन में भी उत्कंठा जाग उठी और उत्कंठा के आवेग में भरकर चली आई मैया आ गई तब अब इनको छिपने का अवसर मिल गया कहां छिपते ला जा रही इनको लाज आ गई कि देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए हम तो बजा रहे थे तो बच्चा खेल रहा और खेलते खेलते लोग इकट्ठे हो जाए तो बच्चे जरा सहम जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ ही अपनी बंसी बजा रहे थे मौत से इनको क्या पता कि ये बंसी में कोई जादू हो गया तो अब कहा छिपे कहां छिपाएंगे छिपा तो मैया जब आ गई तो दौड़ करके और मैया के गली से लग गए जाकर मैया के आंचल में अपने मुंह को छिपा लिया बजरानी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए बस अब आज से एक नया क्रम हो गया बंसी का नया क्रम अब जो मिलता कहता एक बार का कन्हैया बंसी सुना दे एक बार सुना दे और खास करके नंद बाबा और यशोदा इनको सुनानी पड़ती रोज और उनके सामने तो ये नखरे भी करें और सब और बिज सुंदरिया इकट्ठी हो जाती सब सबके सब देवियाँ ब्रज गोपियाँ और कहती अरे सुना दे जरा जरास हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषण नलम यदि तदम तवासी तेनाज ते कतिपयु जनेश्व कस्मा कस्म गुरूरधि कल वेणु कृष्ण चंद्र नीलमणि बड़ी विचित्र बात है